अड़तीस so, नंबर श्लोक पर कुछ विचार हुआ जिसमें असत परिहार आत्म भिन्न जितने भी हैं सब असत असत माने यहाँ पर जो अनिर्वचनीय है कहते हैं जिसको यहाँ असत शब्द से ऐसा असत बंदिया पुत्र जैसा नहीं जो तो दिखने में है बाद में बाद होता है ऐसा एक पदार्थ है एक दिखने में नहीं आता है आ, जैसे बंधे पुत्र है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता कंतु तो जगत ऐसा नहीं है शब्द प्रयोग होता है वस्तु भी है अर्थ क्रिया कार्य भी है ऐसे जगत को यहाँ असत शब्द से कहा इस असत परिहार का निरूपण हो गया मैंने आत्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी असत है इसमें आत्मभाव न करे यहां से अपने को अलग करे यही है चाहे आज करे चाहे दस दिन के बाद करे चाहे इस जन्म में करे चाहे कई जन्म में करे करना वही है अपने आप को ये शरीर का जो दृष्टा है आत्मा उसको शरीर न बनाए एकता न करे शरीर से पृथक करे असत का परिहार त्याग असत पदार्थ जो है शरीर आधी इनमें आत्मबुद्धि का परिप्याग करें, ये प्रक्रम हो गया अब इधर आत्मनिष्ठा का विधान बदलाते हैं अपने आप में कैसे रहना एक प्रश्न होगा बोल तो दिया कि अपने आप में रहो शरीर से अलग हो जाओ तो अपने आप में रहने की तरीका क्या है आत्मनिष्ठा का विधान अभी प्रकरण आरंभ हो रहा है मैंने एक शाहरख को किस भाव में जीवन काटना चाहिए किस भाव में रहना चाहिए शरीर भाव को तो छोड़ देना चाहिए विचार से विचार से शरीर को अलग करना चाहिए किंतु अपने आप में रहना मैंने क्या किस ढंग से रहना है वो बताना चाहते हैं आत्मनिष्ठा का विधान माने आत्मा के तरफ रहने के लिए तरीका बताया आत्मा में कैसे रहा जाए अपने आप में इसको अंतर्बी स्व स्थिर जंगमेशु ज्ञान आत्मनाधारतया विलोक्य अखिलोपाधिखंड रूप थि जंगमेश्वर ज्ञाधारतयालोक्यक्ताखिलोपाधिखंड भीतर और बाहर दोनों तरफ स्वम स्थिर जंगमेशु बाहर जो शरीर थूल शरीर है भीतर में अंतकरण आदि सूक्ष्म शरीर है इन दोनों शरीरों में और दो प्रकार के बाहर विषय होते हैं स्थिर और जंगम माने पहाड़ पेड़ आदि स्थिर पदार्थ और जंगम माने चलने वाला जो मनुष्य आदि जितने भी हैं पशु पक्षी आदि स्थिर और जंगम दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं एक स्थिर रहते हैं चलते नहीं रहेंगे जैसे पेड़ है पत्ता है पहाड़ है स्थिर पदार्थ में आते जंगम का चलने वाले जिसको चर और अचर भी बोलते हैं स्थिर जो है वो अचर में आता है और जंगम चर में आता है चराचर जगत करते जगत का दो रूप होता है एक चलने वाला एक न चलने वाला दो रूप होता है स्थिर और जंगम सबसे दिया इन पदार्थों बाहर जो कुछ पदार्थ है और भीतर जो कुछ पदार्थ है भीतर इंद्रिया है मन है प्राण है बुद्धि है ये सब इन पदार्थों में क्या करना माने जितने भी आत्मा को छोड़कर के बाकी जितने भी पदार्थ हैं, दो विभाग में बंटवारा होता है अंतर और बही करके कुछ भीतर है कुछ बाहर है इंद्रियां आदि भीतर हो गए बाकी बाह्य पदार्थ बाहर है और स्थिर और जंगम बाह्य पदार्थ दो रूप से पाए जाते हैं कुछ स्थिर है चलते नहीं है कुछ चलाये है ये सारे में इन सारे पदार्थों में ज्ञानात्मना आधारतया विलुप्त इनके आधार ज्ञान रूप आत्मा मैं हूँ ऐसा समझ माने मेरे में ये कल्पित है मैं इसका अधिष्ठान हूँ ऐसी ऐसा देख करके ऐसे विचार से देखना आठ से देखना नहीं होता विचार से ऐसा देख रही विलुप्त के माने देख करके बोलो देखना माने आठ का विषय नहीं ज्ञान रूपी चक्षु से ऐसा सबका आधार मैं हूं मेरे में कल्पित है क्यों देखा सबका आधार कैसा जैसे हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो ना भीतर के कोई पदार्थ है ना बाहर के पदार्थ सुसुप्ति में जम जाते हैं जब जगते हैं तो ये सारे पदार्थ आते हैं सुसुप्ति में हम ही हम होते हैं और जागृत में आने पर ये आए तो इसके बीज हम ही होते हैं। हमारे में ही कल्पित है ऐसी भावना सुशुक्ति तो में केवल हम ही तो होते हैं जगत होता नहीं ना फूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है ना जगत है न थावर न जंगम कोई भी नहीं होता सुशुक्ति काल हम अकेले होते हैं माने अज्ञान रहता है हम माने शुद्ध आत्मा नहीं है अज्ञान विशिष्ट आत्मा है अब जग न माने फिर संसार सामने होता है इंद्रिया भी हमारे पास आ जाती है शरीर भी आ जाता है हम अकेले थे एक क्षण पहले जगने से पूर्वक क्षण में बिल्कुल हम अकेले होते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होता दूसरे क्षण में मान जागृत में आना जागृत के पहले सुसुप्त क्षण है दूसरा क्षण जागृत होता है पहले सोया हुआ अब जगता है एक क्षण पहले हम अकेले होते हैं कोई नहीं होता हमारे पास और दूसरे क्षण में सारे होते माने की हमारे में ही कल्पित है माने हमारे में ये लय हो जाते हैं सुसुप्ति काल में और जागृत में हमसे भी पैदा पैदा माने वास्तविक पैदा नहीं है जैसे रज्जू में सर्प पैदापन होते हैं हम और दिखाई पड़ता है शरीर आदि रूप ऐसा जैसे होती है रज्जू दिखाई पड़ता है सर्प वैसे ही विवर्तवाद। तो अंतर वही स्व स्थिर कहा, बाहर भीतर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं बाहर वन स्थल शरीर अथवा बाह्य विषय ये दो प्रकार है और भीतर में सूक्ष्म शरीर है भीतर भी विषय भी है बाहर भी विषय है इनमें ज्ञानात्मना आधारतया स्वम विलोक्य ज्ञान स्वरूप इनका आधार रूप से अपने को देख करके माने बाहर के पदार्थ का भी आधार मैं हूँ मेरे में कल्पित है भीतर के पदार्थ के आधार में मई हूँ मेरे में कल्पित है जैसे सर्त आदि का आधार रज्जू होती है रज्जू होने पर ही वह कल्पना होती है कल्पना करने के लिए अधिष्ठान सत्य होता है तब कल्पना होती है अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं होगी रज्जू न हो तो सर्व सर्प की कल्पना नहीं हो सकती तो वैसे ही ये क्या सारा जो जगत चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो सब मेरे में कल्पित है इनका आधार मैं हूँ ऐसी भावना बना ये आत्मनिष्ठा का विधान इस प्रकार से आपको इस तरह की भावना बनानी चाहिए बना करके और जब सबका आधार मैं हूँ मेरे में कल्पित कह ऐसी बनी तब त्यकता अखिलोपाधि अखंड रूप है पूर्णात्मना समुद्र सकल उपाधि अखिल उपाधि मैंने सकल उपाधि मैं एक मनुष्य हूँ कहने के लिए शरीर रूपी उपाधि को लेकर के बोलता है मैं मनुष्य अगर शरीर को छोड़ेगा तो मैं मनुष्य हूँ कहने का अधिकार नहीं होगा उसको मैं ब्राह्मण हूँ करके कोई अभिमान कर रहा है कोई मैं क्षत्रिय हूं करके अभिमान कर रहा है किसको लेकर के शरीर को लेकर ये ब्राह्मण आदि शरीर होते हैं जिस ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ आत्मा थोड़ी पैदा हुआ पैदा शरीर हुआ तो उसी में ब्राह्मण तो है ब्राह्मण की पूजा करो कहते समझ आत्मा की पूजा नहीं होती शरीर की पूजा करते हैं। टीका लगाते पूजा करते तो ये जो जितने भी उपाधि हैं अखिल उपाधि तब अखिल उपाधि सारे उपाधियों को त्याग करके मैं न जाती हूं ना वर्ण हूं ना आश्रम हो ना काला गोरा हूँ ना लंबा चौड़ा हूं जितने उपाधियां आ सकती है शरीर बुद्धि में जाने के बाद मैंने जाने क्या क्या उपाधियां लगाता है अपने को मैं ये हूं तो हूं बहुत कुछ बोलता है काला हूं गोरा हूं लंबा हूं चौड़ा हूं जाति का अभिमान वर्ण का अभिमान गुणों हाँ। का अभिमान न जाने क्या क्या अभिमान करता है मूल कारण शरीर तत्त अभिमान रूपी उपाधियां जितने भी होती है सारे उपाधि को त्यागना मैं शरीर नहीं हूं मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं क्षत्रिय नहीं हूं ऐसे भाव में जा वहां मैं शब्द लेते समय में शरीर को लेकर के नहीं बोलना शरीर नहीं हूं करके मैं अलग मैं होगा ना साक्षी आत्मा में होकर के इन उपाधियों को समस्त उपाधियों को त्याग करके देखता खिला उपाधि यह ना जिसने सारी उपाधियां त्याग ना हम मनुष्यो न चरे व यक्ष इस भाव में पहुंचना होगा मैं मनुष्य नहीं मनुष्य हूं कहने पर न जाने कितने अभिमान आएगा साथ अगर मनुष्यत्व का एक अभिमान आपने किया मैं मनुष्य हूँ मनुष्यों का कई विभाग मनुण्ण है पहले तो स्त्री पुरुष विभाग है दो विभाग हो जाता है मनुष्य एक अभिमान करेगा स्त्री पिंडम एक अभिमान करेगा पुरुष पिंडम पहला अभिमान मनुष्य में मनुष्यत्व के अभिमान करने के बाद में अभांतर विभाग हो जाता है दो अभिमान स्त्री में अभिमान पुरुष में अभिमान मनुष्य घटित अभिमान है जाति का अभिमान आएगा मनुष्यत्व का अभिमान पश्चात क्यों मनुष्यों को चार जातियों में बंटवारा किया हुआ है व्यवहार में जाति का अभिमान आएगा आश्रम का अभिमान आएगा ब्रह्मचारी भी मनुष्य होता है और गृहस्त भी मनुष्य होता है बानप्रस्थ भी मनुष्य होता है सन्यासी भी मनुष्य होता है किंतु अलग अलग अभिमान है एक बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूं उसका अभिमान ऐसा है एक बोलता है मैं गृहस्थ हूं एक बोलता है मैं बानप्रस्थ हूं और एक बोलता है मैं सन्यासी हूं ये तो के अभिमान के पश्चात होने वाले अभिमान है सारे मनुष्यत्व के पीछे हैं सारे मैं एक मनुष्य हूं यह भावना जब है तो ये सारे नजारे क्या क्या अभिमान आपको ग्रसित कर देगा बहुत सारे अभिमान है मनुष्यत्व के पीछे केवल मनुष्यत्व का ही अभिमान वह आने के बाद में न जाने क्या क्या अभिमान आएगा ऊंचा कूलता हूं गुणवान हूं धनाढ़ हूं न जाने क्या क्या आएगा वहां अथवा दरिद्र हूं दो में से एक तो करेगा ही अभिमान एक मैं धनाढ़ हूं ऐसा अभिमान में करेगा एक मनुष्य दूसरा मनुष्य करेगा मैं दरिद्र हूं वो भी अभिमान है एक ये मनुष्यत्व मानने के कारण इस अभिमान के घेरे में आप पढ़ रहे हैं मूल कारण मनुष्यत्व का अभिमान है इसमें कुएं से काटना शुरू करो न हम मनुष्य हो ऐसा न चदेव अय्ष ऐसा हस्तामलकाचार्य का वचन है हस्ताम्लकाचार्य के बारे में कहानी कहते हैं एक पहले जमाने के कोई योगी थे योग भ्रष्ट हो गया किसी कारण से लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए एक शरीर धारण करना पड़ा किंतु उनको जन्म का जो साधना है उसके कारण उनको कुछ ज्ञान था छोटे बच्चे में ज्ञान है छोटे बच्चे में ज्ञान है किंतु होता क्या है वो बोलता नहीं वो बालक बोलता है। माता पिता ने बहुत युक्ति लगाई बोलता बोलाई नहीं बोलाई नहीं बोलाई हो गया बारह चौदह पन्द्रह साल का कुछ हो गया बोलता ही तो शंकराचार्य जी दिग्विजय के समय में पहुंचते हैं उस उस गांव में कहीं है, पहुंचते हैं तो पहुंचते हैं तो क्या होता है वो जो माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे उस बालक से गूंगा हो गया बोलता ही देखने में सुंदर है अच्छा है बढ़िया है माता पिता है सब कुछ है, बोलता है और उनके दृष्टि में घूंगा है वो वास्तव में घूंगा नहीं था वो ज्ञानी था बाद में पता लगता है तो शंकराचार्य जी कहीं रुके हुए होते हैं तो वो माता पिता उस लड़के को लेकर वहाँ आ जाते हैं शायद बाबा जी के झाड़ फूक से कुछ हो जाए ये मांग होती है उनकी ग्रस्तों की जो भी हो बाबा जी को झाड़ फूक जानते हैं ये ये भावना होती है ग्रस्तों की और जो का हमारे काम करने का तो बाबा जी ले जाए ये भी होता है ऐसा भी होता है एक बार हमारे पास भी आया ऐसा मने ऋषे गाय कह महाराज हमारा भांजा थोड़ा पागल हो गया अब हमारे काम का तो है ही नहीं आप चेला बनाओ <laughs> ऐसा बोलने आया था मैंने कहा भाई हमें क्या करना जो तुम्हारा काम का नहीं तो हमारा भी काम का नहीं जो अपने काम का नहीं होते तो देना चाहते जो भी हो माता पिता ले आए शंकराचार्य ने देखा ये बहुत तेजस्वी बालक है देखते ही पहचाना जाता है उसको किन्तु कई साल का हो गया बोलता नहीं है वो ये है तो इन्होंने पूछा कस्तम ऐसा पूछा शंकराचार्य जी ने संस्कृत बाद तुम कौन हो बच्चे को पूछा माता पिता वहीं बैठे कस्तम तब तो बोलता है बोलना शुरू कर दी इतने पूछने के बाद कस्तम करके बोला कस्तम शिशो वहाँ श्लोक बद गए हे शिशो हे बालक तुम कौन हो जब ऐसा पूछा तो वो बालक बोलने लगा न हम मनुष्य हो न चे भयक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप जन्म से जो न बोलने वाला बालक जब बोलता है तो ऐसा बोलने लग गया उस बालक ने सोचा ये जैसे उसर भूमि में बीज बोने से कोई काम नहीं आता है जहाँ बोलने योग्य नहीं वहाँ क्यों बोले स्थान में क्यों बोले ऐसा था उसका जब योग्य व्यक्ति मिले उनको बोलने लग गया वो न हम मनुष्य मैं मनुष्य नहीं हूं फिर न तो देव देवता भी नहीं हूं पूछा जाता है तुम कौन हो ये नहीं तो दूसरा प्रकार आंध्र से पूछेगा न यक्ष मैं यक्ष भी नहीं हूं और न ब्राह्मण मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं सूत्र चारों जाति से रही कहते हैं आश्रम कहते हैं नहीं न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ अच्छा आश्रम है ये पहले वर्ण का निषेध किया न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुक्र फिर न ब्रह्मचारी न गृह बनस्त भिपूर न चारों आश्रमी भी बने भी एक अभिमान है क्या हो फिर निज बोध रूप मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा बोल पड़ा बालक तब शंकराचार्य जी ने उनके माता पिता वो बैठे हैं और बोलता ही नहीं था बोला तो ऐसा शब्द तो बोला वो तो पहला, पहली बाणी ऐसी निकली उस बालक पूर्व जन्म की साधना है उसके पास तब उनके माता पिता से शंकराचार्य जा, ये बालक आपके काम का नहीं है इसलिए बोल नहीं रहा था ये हमारे काम का है ले जाओ हमारा <laughs> ऐसे ये घटना है हस्ताबलकाचार्य के बारे में ऐसी घटना शंकराचार्य जी के शिष्य एक हुए तो ऐसा आपको भी यही करना होगा सबसे बड़ा अभिमान का कारण शरीर है कि मैं एक मनुष्य हूं ये अभिमान आने के बाद में न जाने कितने अभिमान आएगा बहुत सारे अभिमान इसमें आ जाता है माने सारी उपाधियां अभिमान उपाधि मैं मनुष्य हूं कहने के बाद में इतने में रुकता नहीं व्यक्ति मैं पुरुष है या स्त्री हूं ये दो में से एक भाग बनाएगा बनता है वो और उसके बाद भी या मैं बालक हूँ या जवान हूँ या बुढ़ा हूँ ऐसे भाव में आएगा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो मनुष्य घटित है ये अहंकार सा अभिमान और उतने में भी नहीं रहता मैं लंबा हूँ चौड़ा हूँ काला हूँ गोरा हूँ ये सब मनुष्य तो घटित उपाधिया है ये है? ये सब होता है और भीतर के शरीर घटित भी होता है मैं ज्ञानी हूँ ध्यानी हूँ मैं बड़ा जानकार हूँ ये बुद्धि को बुद्धि का अभिमान है मैं जानकार ये सब मूर्खा है मैंने इनकी बुद्धि जड़ है और मैं ज्ञानी युमाने मेरी बुद्धि विशाल है ऐसी मान्यता भी बनाते हैं महामूर्ख भी यही बोलता है दूसरे को मूर्ख समझता है अपने को बड़ा समझता है ये बुद्धि का गुण कुछ उसमें अभिमान कर जाता है तो कहते हैं तेगता खिलोपाधि सारे उपाधि को त्याग कर कोई ना हम ना हम ना हम इसमें ले जाओ निर्विशेष रूप में अपने को है जितने भी विशेष होते हैं ये उपाधि न विशेष होती है यह सबको हटाना बुद्धि से शुद्ध बुद्धि में जाने पर हटाने लगेंगे आप प्रत्येकता तो अखिलोप आधी अखंड रूप है उस काल में अपने को कोई साढ़े तीन हाथ का नहीं देखेगा शरीर आदि से जब अपने को हटाता है अलग कर पाता है अखंड रूप पाता है कोई खंडित रूप नहीं पाता आत्मा अभी तो कितने लंबे हो कहने पर बोले साढ़े तीन हाथ का हूं ये बोलता है ना फुट का सात फुट का बताता है कि फूट किसका है शरीर का फुट माफ शरीर का है शरीर में एकता करके वो अपना फुट बताता है ये शरीर का आत्मा का ये सारे उपाधि को हटाकर अखंड रूप है अखण्ड रूप होता हुआ पूर्णात्मना पहले परिचिन रूप में रहता था माने शरीर में तादाद में करने पर अपने को कितने लंबा चौड़ा पाता था दो फुट चौड़ा और छह फुट या सात फुट लंबा पाता था मैं इतना लंबा इतना चौड़ा हूँ ऐसा मानता था किन्दुआ पूर्णात्मना ये शरीर रूपी उपाधि को जब त्यागा मैंने विचार से त्याग है विचार से जब त्यागता है तो पूर्ण रूप परिपूर्ण रूप में अपने को पाता है शरीर को हटा करके देखने पर आपका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती असीम हो जाते हैं आप स्थिति है वहां कोई मापतोल नहीं चलेगा अभी तो शरीर के साथ होने से मापतोल चल रहा है इसका शरीर से हटाने पर पूर्णात्मना पूर्ण रूप से यह स्थित रहता है जो व्यक्ति इस रूप से रह पाता है स मुक्त यही आदमी मुक्त है शरीर से पृथक जो पाया अपने विचार के द्वारा शरीर आदि समस्त अंतर बही सारे थावर जंगम पदार्थों के अपने को अधिष्ठान रूप मानकर सारे जगत को कल्पित मान करके अपने आधार मानते हुए ज्ञान रूप से संपूर्ण उपाधि को त्याग करके अखंड रूप में जो रहता है वही व्यक्ति मुक्त होता है यह मुक्त पुरुष का लक्षण है आपको भी ये स्थिति में रहना सर्वात्म बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म नशि दृश्याग्रहे शक्प्य सौ सर्वात्मना धे सर्वात्मस्ति कचि शिष्याग्रहे सतुप्य सौ सर्वात्म सदा बंध विमुक्ति ये बंधन है बंधन माने बार बार जन्म बार बार मरण बार बार वृद्धावस्था जाना रोग का शिकार होना यही बंधन है माने आत्मा के लिए बंधन यह माने बार बार जन्मना है बार बार मरना है वृद्ध मरन होना है रोगी होना है दुख सुख के घेरे में पड़ना, इसी को कहते हैं बंधन आत्मा के लिए बंधन यही है शरीर प्राप्त शरीर प्राप्त होने पर अनिवार्य है जन्म यदि होगा तो बूढ़ा भी होना ही पड़ेगा अनिवार्य है वो कोई टाल नहीं सकता उसको रोग भी होगा साथ में अनिवार्य है वो शरीर जब है तो ये सब होना है जरा मृत्यु आदि के फंदे में पड़ना है तो बंधन के से विमुक्ति का हेतु कारण बंधन से छुटकारा पाने का एक ही कारण है औसत एक ही है कर सके तो करें क्या है सर्वात्म बंध विमुक्ति हर प्रकार से बंधन से छूट जाए बंधन का नाम निशान न रहे शरीर आदि के तादाद में छूट जाए बंधन से मुक्ति हो इसका एक ही औसत है क्या सर्वात्म भावात्म परोशनी कष्ट सर्वात्म भाव में जाना यानी एक व्यापकता में अपने को पाना ये सर्वात्म भाव होता है सब मेरे में कल्पित है ये बुद्धि होना तभी तो सर्वात्म भाव होगा ना सारे का मैं अधिष्ठान हूं मेरे में एक सारा संसार कलपी है ये भाव होना इसको छोड़ करके दूसरा कोई उपाय अगर ये बंधन को काटना है तो आपको उठना पड़ेगा सर्वात्म भाव में जाना होगा अपने को व्यापक रूप में पाना होगा शरीर से जरा अलग हो जाए ना आप व्यापक रूप में पाएंगे आप अब भी पाएंगे आप ये जो दो फूट चौड़ा और छह फुट लम्बा जो आप अपना माप देते हैं ये माप शरीर का है यह आपका माप नहीं है आप माप से बाहर हैं विभु है अगर ये शरीर से पृथक होकर के अपने विचार करें तो आप को कोई इतना लंबाई चौड़ाई नहीं पाई आप सीमा से बाहर हो जाते हैं आकाश का भी आप कारण होते हैं बस सबसे बड़ा संसार के पदार्थों में माप दंड में अगर सबसे बड़ा पदार्थ कोई है तो आकाश सबसे छोटी पृथ्वी पृथ्वी से बड़ा जल होता है जल से बड़ा देज होता है देश के बड़ा वायु वायु से बड़ा आकाश होता है वो पंचभूतों में ऐसी स्थिति की कार्य की अपेक्षा कारण बड़ा होता है तो उस आकाश की भी जो कारण है तस्मा अथवा ये तस्मा आत्मा आकाश असंभूत ऐसा कहा हुआ है तैयारुपंच में उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ वाला कैसे उत्पन्न होता है सृष्टि के आदि में कैसे हुआ होगा जैसे प्रतिदिन उत्पन्न होता है इसमें कोई विचार नहीं करेगा सु में जब आप पहुंचते हैं प्रतिदिन पहुंचते हैं वहां आकाश रहता है कि नहीं रहता है न पृथ्वी है न आकाश है ना चले। आप ही आप होते हैं वहां जगने पर फिर आकाश विचार, पैदा हुआ नहीं था तो पैदा हुआ कहां से पैदा हुआ ऐसा आत्मा से पैदा युक्ति भी एक बोलती आकाश प्रतिदिन आकाश उत्पन्न होता है प्रतिदिन इसका प्रलय भी होता है में जाते हैं तो है नहीं है नहीं तो प्रलय है वो माने जो व्यक्ति गाढ़ निद्रा में पहुंचा है उसके लिए आकाश वायु आदि तत्व तो हैं क्या कुछ भी नहीं उसके उसके दृष्टि में कुछ नहीं होता प्रलय तो ये आकाश का भी कारण होने से आत्मा व्यापक होता है तो सर्वात्मना बंध विमुक्त हेतु तो, हर प्रकार से बंधन के विमुक्ति का कारण क्या है सर्वात्म भावात् न परोस्तिक देख भाव को छोड़कर के अन्य कोई उपाय अगर आपके शरीर आदि जन्म जलादि से मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वात्म में जाइए आप उस भावना को भरिए अपने में मैं परिपूर्ण सच्चिदान लघन आत्मा हूं इसमें बैठू इस भाव में बैठू इसको छोड़कर करके कोई उपाय नहीं है कहते हैं सर्वात्म भावात न परोअस्थिक स्थिति कोई भी कारण अन्य है नहीं अगर बंधन से बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वात्म भाव में जाना होगा यही उपाय है और कोई उपाय यही उपाय है क्यों ये कब दिखाई पड़ेगा सर्वात्म भाव ये प्रश्न होगा अनुभूति तो होनी चाहिए ना सर्वात्म भाव की दृश्याग्रहे सती उपप्यते असौ सर्वात्म भावो अश्य सदा आत्म अश्य माने साधक जो साधक है इसका सर्वात्म भाव कब पाता है वो कहते हैं सदात्मनिष्ठ है औसध सर्वात्म भाव प्राप्ति के लिए उपाय क्या है हमेशा आत्मनिष्ठा में रहना चाहिए परायण होना चाहिए आत्मा की चिंतन में लगना चाहिए वो आत्मनिष्ठ होता है यही औषधि है सर्वात्म भाव जाने के लिए सदा आत्मनिष्ठ या हाँ। सदा आत्मनिष्ठा से सद जो आत्मा है उसकी निष्ठा के उसमें प्रेम है निष्ठा से क्या होगा दृश्याग्रहे सती आत्मा के तरफ जब निष्ठा बन गई आत्मचिंतन में व्यक्ति डूब गया है उस काल में दृश्य का ग्रहण माने ज्ञान नहीं होगा आत्मचिंतन से बाहर होता है तो दृश्य पदार्थ का ज्ञान होता है यम उ गए यम उ गए ज्ञान होने लगता है मगर आत्मचिंतन में डूबा हुआ होगा उसकी मनोवृत्ति डूब गई हो आत्मचिंतन में उस काल में उसके सामने कोई दृश्य नहीं होता दृश्य मानी बाह्य पदार्थ दृश्य का अग्रह होने पर किससे का आग्रह क्यों होता है कहते कदें सदात्मनिष्ठा या सदात्मनिष्ठा के द्वारा जो सदा निरंतर आत्मचिंतन में डूबा होगा तो उस आत्मचिंतन में डूब गया है तो होश आवास नहीं होता कभी क्यों तो क्या होता है हमारा मन किसी एक विषय विशे, विशेष में एकाग्र हो जाता है लौकिक विषय कोई हो एकाग्र इतनी तन्मयता उसमें छा जाती है उस काल में आगे पीछे क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं कुछ भी पता नहीं होता किसी एक विषय विशेष में डूब गया हो हमारा मन एक बाढ़ बनाने वाले के एक दृष्टांत देते हैं शास्त्रों हमारे जीवन में भी तो कभी आ घरते हैं ये बात विशेष विषय विशे में जब डूब जाता है हमारा मन डूबना माने उसको पकड़ लेता है विशेष करके कोई तो आगे पीछे क्या हो रहा है कोई सामने से गया तब भी हमको पता नहीं होता क्या होता एक बाढ़ बनाने वाले का दृष्टान्त देते हैं एक लोहा रास्ते के किनारे बाढ़ बना रहा था बाढ़ बनाने के लिए बहुत सावधानी चाहिए एकाग्रता ज्यादा चाहिए क्यों वो जो नोक होता है दोनों तरफ के बैलेंस बराबर आना चाहिए उसको एक तरफ लोहा ज्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया तो उधर ही झुक जाएगा वो सीधा जाएगा नहीं जिधर लोहा ज्यादा होगा उधर ही वो झुक जाएगा बाढ़ को सीधा जाना है तो दोनों तरफ का जो बैलेंस होगा बिल्कुल यहां से धार में नोक में पहुंचाने के लिए बहुत सावधानी चाहिए उसको बनाने के दोनों तरफ क्योंकि तो इधर तो बड़ा होता है यहां जाकर के तीखा नोक बनता है तो ये नोक बनाते समय बहुत सावधानी की जरूरत है कोई पीट रहा था लोहे को उसमें लगा हुआ था वो नोक बना रहा है लोहार बना रहा है बाढ़ के नोक उस काल में बहुत एकाग्रता होती है उसकी वहां क्यों तो जरा सा भी ज्यादा एक तरफ हो गया तो बाढ़ चलेगा नहीं जिधर वजन होगा वहीं गिर जाएगा वो भागी जाएगा नहीं स्थिति ऐसी हो जाती है उसकी तो उसके सामने से एक बारत गुजर जाती है बाजेगाजे के साथ है एक बराती बारात में जाना था किस काम से किसी काम से थोड़ा लेट हो गया तो पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था जो मिले उसको पूछता था रास्ते में बरात कितने दूर हो गई पूछता जा रहा था वो लोहार के पास पहुंचा तब तक लोहार बाढ़ बना चुका था जो बरात जाते समय बाढ़ में एकाग्र फंसा हुआ बाद में अपना बैठा हुआ था तो उस लोहार से भी पूछा भाई यहाँ से बारत गई कितने घंटे हो गए पीछे आने वाला बराती पूछता है तो वो कहता मुझे पता नहीं बराती को बड़ा आश्चर्य हो गया ये तो यही बैठा हुआ है और ये सड़क यही है बराती गई और पता नहीं बोलता झूठ बोलता है फिर पूछा नहीं देखो मैं अभी कुछ ही देर पहले मैं ये काम पूरा किया हूँ मैं एक बाढ़ बना रहा था बाढ़ बनाने में वो सावधानी चाहिए नोक सीधा होना चाहिए कभी बाढ़ चले तो मेरा मन इधर फंसा हुआ था ढजाने कौन कहा गया क्या हुआ मुझे पता एक बताओ ये जो सदात्मनिष्ठा इस प्रकार से आत्मचिंतन में डूबने से क्या होगा कि दृश्य का अग्रह होगा फिर विषय चिंतन नहीं होगा उस काल में दृश्य मैंने विषय है आत्मचिंतन में जब अति डूब जाता है व्यक्ति तो दृश्य विलय होगा उसका माने चिंतन नहीं हो पाता दृश्य अग्रहे दृश्य पदार्थ जो विषय है उनका अज्ञान अग्रह माने अग्रहण होने पर सदी उपपद्यते असौ सर्वात्म भाव कहते दृश्य का जब अग्रह होगा दृश्य का अग्रह होने के साधन क्या है सदात्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा के द्वारा विषय का ग्रहण बंद हो जाने पर असौ सर्वात्म भावो वो जो सर्वात्म है अपनी व्यापकता की अनुभूति तब हो दृश्य देखते-देखते वो सर्वात्म भाव नहीं आएगा निरंतर आत्मचिंतन में लग करके जिस दृश्य का आग्रह होगा उस काल में सर्वात्म भाव इसको सामने हो जाता है सर्वात्म भाव हो उपपद्ध थे असोभा ने वह सर्वात्म भाव जो कि सर्वात्म भाव कैसा है ये जो बंध विमुक्ति का कारण सर्वात्म भाव से अन्य कोई नहीं है यदि बंधन से आपको हटना चाहते हैं तो अपने को यहां से उठाना पड़ेगा अलग करके सर्वात्म भाव में जाना पड़ेगा फिर वो सर्वात्म भाव कब आता है तो प्रश्न हुआ तो कहते हैं निरंतर आत्मनिष्ठा में लग जाने से जब विषय का ग्रहण बंद हो जाएगा तो सर्वात्म भाव प्राप्त होगा ऐसा आगे कहते हैं देखो सर्व दृश्य का अग्रहण होने पर सर्वात्म भाव मिलेगा किंतु देह में रहते रहते माने देह बुद्धि होते होते दृश्य का अग्रहण होना संभव नहीं है जाना चाहते जरा अगर आपको सर्वात्म भाव में जाना है दृश्य का अग्रहण करना है तो देह से ऊपर उठना पड़ेगा इस देह में चिपड़ते चिपड़ते दृश्य का अग्रहण नहीं होगा तो विषयों का ज्ञान होता ही रहेगा यही आगे बोलते हैं दृश्यश्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठ बाह्याभव प्रसक्त मनसस्त क्रिया कस्ताखिल कर्म विषयत्मन पर तत्वीय आत्म सदा नित्य शुभियत शिष्य ग्रहण कथम नु घटते देहात्मना बाह्या प्रसक् मनस क्रियात सन्स्ताखिल सन्स्ताखिल धर्म कर्म विषयर्मन पत्वकरणीय महात्म सदानंदमत दृश्य अग्रहण कथं घटते देहबुद्धि हटाए बिना माने मैं एक मनुष्य हूँ ये बुद्धि जब तक रखेगा ये देहात्म रूप से रहना है वो मैं मनुष्य हूँ ये मान्यता बनाना ही देहात्म रूप से रहना देहात्मना तिष्ठ तो देहात्मा माने शरीर को मैं मान करके बैठने वाला व्यक्ति को तो, दृश्यस्य से अग्रहण कथन हुट दे दृश्य का, का अग्रहण कैसे हो सकेगा वो तो दृश्य का ही ग्रहण होता रहेगा उसको तो मैं मनुष्य हूं ये भाव जब तक रखेगा तब तक दृश्य का अग्रहण नहीं हो पाएगा और दृश्य के अग्रहण ये के, के बिना सर्वात्म भाव आएगा नहीं सर्वात्म भाव का निमित्त है दृश्य का अग्रहण और देहात्म भाव से जब तक रहेगा तब तक दृश्य का अग्रहण कैसे कटेगा घट नहीं पाएगा अगर दृश्य का अग्रहण करना हो तो देहात्म भाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा विचार से उठना पड़ेगा देह से अपने को अलग स, अपनी सत्ता अलग स्वीकार करनी पड़ेगी तभी आप देहात्मा से उठ पाएंगे अपनी सत्ता को अलग स्वीकार करना पड़ेगा देह से विचार से करना होगा काम तो दृश्यस्य से अग्रहण कथम घटते दृश्य का अग्रहण होने के बाद में सर्वात्म भाव में व्यक्ति को जाना है सर्वात्म भाव में पहुंचने के हेतु बन रहा है दृश्य का अग्रहण किंतु दृश्य का अग्रहण घटेगा ही नहीं देहात्मना तेष्ठता जब तक देह रूप देह में आत्मा रूप से बैठा हुआ है माने मैं एक मनुष्य हूँ इस भाव में जब तक बैठा हुआ है तब तक दृश्य का अग्रहण संभव नहीं होगा देहात्मना तिष्ठता और भी बात है क्या करता है देह भाव में बैठा हुआ है और बाह्यार्थ अनुभव प्रसक्त मनस तत्क्रिया पूर्वतः बाह्य विषयों का अनुभव ज्ञान हो रहा है रूप है दस है परस है अमुक है ज्ञान हो रहा है बाह्य विषयों का अनुभव करता हुआ और प्रसक्त मनस उसमें मन लगा हुआ है बाह्य विषयों में जिसका मन लगा हुआ है ऐसे और तत्त क्रियाम कुरता जब बाह्य विषयों में मन लगा होगा तो उस विषयों के पाने के लिए वो क्रिया कर रहा होगा रूप दर्शन के लिए चक्षु का व्यापार कर रहा होगा गंध सूंघने के लिए घृण का व्यापार चलाता होगा और शब्द ग्रहण करने के लिए श्रोत्र का व्यापार चलाता होगा तत्त क्रियाम कुरता उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति बाह्य विषयों की प्राप्ति के देह बुद्धि है देह बुद्धि होने के देह के लिए कुछ चाहिए जो चाहिए उसमें लगा हुआ है व्यक्ति ऐसे करते हुए देहात्मनातिष्ठता देह रूप से देहा भाव में रहते हुए दृश्य से अग्रहण कथम घटे दृश्य का आग्रह कैसे कटेगा नहीं कटेगा वहां वहां तो दृश्य का ग्रहण होगा क्या होगा ग्रहण होगा मैंने देहात्मनातिष्ठता का देह भाव से रह रहा है बाह्य अर्थों का अनुभव कर रहा है बाह्य विषयों का स्वाद ले रहा है जब तक स्वाद लेता है तब तक वहाँ दृश्य का अग्रहण कैसे होगा दृश्य ग्रहण हो रहा है उससे तो विषयों का ग्रहण हो रहा है बाह्य अर्थ बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसा, है बाह्य अर्थ के अनुभव में जिसका मन लगा हुआ है और तत्त तो क्रियाम पूर्वत है उस, तो उस क्रिया को कर भी रहा है माने व्यापार चला रहा है शब्द के लिए स्रोत्र का व्यापार और रूप के लिए चक्षु का व्यापार गंध के लिए घ्राण का व्यापार तत्तियों का व्यापार चल रहा है आगे विषयों में तब तक वो दृश्य का अग्रहण कैसे होगा दृश्य का अगर अग्रहण किए बिना आगे सर्वात्म भाव में जाना नहीं है सर्वात्मा भाव में गए बिना ये उपाधियां बंद से मुक्त होनी नहीं है तो सर्वात्मा भाव में जाने के लिए आपको एक ही काम करना होगा क्या करना होगा तो आगे जाते हैं सं्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय नित्यात्म निष्ठा पर है भाव में तो वही जा सकते हैं उनका विषय बनता है जनसामान्य के विषय नहीं सर्वात्मा भाव में जाना वो महापुरुष जा सकते कौन संस्ता अखिल धर्म कर्म विषय धर्मा कर्मा विषय सारे को छोड़ दिया जिन्होंने संनस्त मैंने त्याग दिया जिन लोगों ने बहुबरी समाश है हाँ अखिल धर्म कर्म विषया विषया संता यही सारे धर्म कर्म विषय सबको त्याग दिया है जिन्होंने ऐसे पुरुषों को होगा दृश्य का अग्रण उनको होगा जन सामान्य की स्थिति ये होनी संभव नहीं है सारे सन्यास कर दिया त्याग दिया सन्यास मैंने त्याग क्या त्यागा? अखिल धर्म कर्म विषय विषय ही कहा व्यक्ति में आएगा सारे धर्म कर्म विषय सब छोड़ दिया त्याग दिया जिन्होंने किस साधन से छोड़ा होगा उन्होंने धर्म कर्म विषयों को तथा नित्यात्मनिष्ठा पर ही निरंतर आत्मनिष्ठा में लगे आत्मचिंतन करते हुए धर्म कर्म विषय सब कुछ जिन्होंने छोड़ दिया आत्मचिता आत्मचिंतनी एक साधन उन्होंने बनाया जिन्हों जिन व्यक्ति महापुरुषों ने नित्यात्मनिष्ठा पर ही नित्या, नित्या आत्मनिष्ठा में परायण होकर तत्परता होकर के यही साधन के द्वारा जिन्होंने सारा धर्म कर्म विषयों को त्याग दिया है ऐसे जो महापुरुष है तत्वज्ञ कौन होते तत्वज्ञ पुरुष होते हैं उनके द्वारा ही करणीयम आत्मनि सदा आनंद इच्छुवीर आत्मा में ही आनंद चाहने वाला व्यक्ति सामान्य जन विषयों में आनंद चाहता है अमुक विषय मिल जाएगा मैं उपभोग करूंगा संतुष्टि होगी ये भावना होती रूप से स्पर्शन विषयों से आनंद चाहते है जन सामान्य आनंद का निमित्त विषय को मानता है जिसको हमने इष्ट समझा है वो वो पदार्थ हमारे हक में आ जाए तो हमें आनंद होता है सुख होता है यही मानता है जनसामान्य अथवा जिसको हमने अनिष्ट समझा है वो भी आनंद देता है अनिष्ट का वियोग आनंद देता है जो तो हमने अनिष्ट समझा वो दूर हो जाए हमसे खुशी होती है शत्रु मर जाए तो बहुत अच्छी बात है न मरे कम से कम यहां से निकल जाए दूसरे देश में पहुंच जाए हमारे लिए अच्छा होता है शत्रु भी सुख देता है शत्रु का वियोगता है मित्र का ए, शत्रु का ये मित्र का जो है संयोग सुख देता है सुख क्यों नहीं देते और दुख भी दोनों ही देते हैं मित्र का वियोग दुख देता है अपना पुत्र मर गया तो दुख हो गया वियोग दुख देता है मित्र सुख दुख देने के लिए शत्रु मित्र दोनों बराबर है कोई कम ज्यादा नहीं होता मित्र भी समय पर सुख देता है समय पर दुख भी देता है संयोग में सुख देता है वियोग में दुख देता है मित्र और शत्रु संयोग में दुख देता है वियोग में सुख देता है सुख दोनों देते हैं क्या शत्रु क्या मित्र बराबर माने मिलने पर दुख देता है जाने पर सुख देता है कौन शत्रु और मित्र जो होते हैं मिलने पर सुख देते हैं जाने पर दुख देते हैं सुख दुख देने बराबर है दोनों का काम। मित्र ही सुख देता है बात नहीं शत्रु भी देता है और शत्रु ही दुख देता है यह बात नहीं मित्र भी दुख देता है कोई जाते समय दुख देते हैं कोई आते समय दुख देते हैं बात दुख दोनों ने देना है तो कहते हैं दृश्य से ग्रहणम कथम घटते देहात्मना तुम देह भाव में जो बैठा हुआ व्यक्ति है मैं एक मनुष्य हूँ इस भावना में जब तक है तब तक दृश्य का अग्रह कैसे होगा वो तो दृश्य का ही ग्रहण करता रहेगा बाह्य अर्थान अनुभव प्रसक्त मनस बाह्य विषयों के अनुभव के द्वारा प्रेरित है मन जिसका उसका दृश्य का अग्रहण कैसे होगा तत्त क्रिया कुर तत्त व्यापार कर रहा बाह्य व्यापार चल रहा है विषय प्राप्ति के लिए वो कहाँ दृश्य का अग्रहण कर पाएगा तो दृश्य ग्रहण कर रहा है दृश्य का अग्रहण उन लोगों का होता है किन का होता है सं्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय ही जिन्होंने धर्म कर्म विषय सब को त्याग दिया और नित्या किस साधन से त्यागा तो नित्यात्मनिष्ठा पर ही नित्य आत्मचिंतन में लग करके सारे धर्म कर्म विषयों को जिन्होंने त्यागा है तो कौन होते तत्वज्ञ पुरुष महापुरुष होते हैं तत्वज्ञ तत्व जानती थी तत्वज्ञ तत्व को तो जानने वाले लोग हैं उनके द्वारा आत्मनी सदा इच्छु इच्छुवी निरंतर आत्मा में ही आनंद चाहने वाले हैं विषयों में आनंद नहीं चाहते वो विषय जनित आनंद नहीं चाहते हैं आत्मा आनंद चाहते हैं ऐसे आनंद की इच्छु के द्वारा यत्नता करने उनके द्वारा प्रयत्न पूर्वक सिद्ध करने योग्य है कौन दृश्य का अग्रहण हाँ। यत्नतः करणीयम माने दृश्य से अग्रहण हम उनके द्वारा बड़े प्रयत्न से करने योग्य दृश्य का अग्रहण बड़े मुश्किल से वो दृश्य से बाहर हो पाते तो जन सामान्य कैसे होगा तो ये आपको दृश्य का अग्रहण करना है सर्वात्म भाव में जाना है तो सारे शरीर आदि से आपको ऊपर उठना पड़ेगा माने ये ज्ञानियों तो की बात चल रही है उनके द्वारा दृश्य का ग्रहण संभव है करें ज्ञानी के लिए ज्ञान ही है क्यूँकी तत्वज्ञ बोला कि तीन विशेषण दिया है चार है यहाँ संखिल धर्म कर्म विषयी ये तृतीय का बहुवचन है और नित्यात्म निष्ठा परयी तृतीया का बहुवचन है तत्वी तृतीय का बहुवचन है सदा आनंद इच्छु ये भी तृतीय का बहुवचन है सदा आनंद चाहने वाला विषय के आनंद तो कभी कभी होता है की निरंतर आनंद चाहने वाले जो है कहा आत्मा में आनंद चाहते है ऐसे लोगों के द्वारा ही ये करना संभव दृश्य का अग्रहण इनके द्वारा होना जन सामान्य क्या कर पाएगा देहात्म भाव वाला दृश्य से करने यम उनके द्वारा करने योग्य आएगी वही कर सकते हैं इसका आगे सार्वात्म सिद्ध ये भिक्षो कृत श्रवण कर्मण इति सी विदा साक्षुतर्मण सामुति सर्व रूप सिद्धि के लिए मैं सर्वात्मा हूं मैंने सबका स्वरूप हूं सबका अधिष्ठान हूं इस भाव में जाने के उस व्यापकता में पहुंचने के लिए विक्षो मैंने सन्यासी के लिए कुछ नियम बताया है वृद्धारण स्थिति में कहते कृत श्रवण कर्मा जिसने श्रवण आदि कर लिया है श्रवण मनन निर्दन जिसका हो गया तीनों काम हो चुका है श्रवण हो चुका है वेदांत तो श्रवण कर चुका है एक तो संन्यासी है और ढंग से सुना है अर्थ हुआ है कृता श्रवण कर्म ये न जिसने श्रवण कर्म कर लिया वेदांत तो श्रवण हो चुका है अभी सर्वात्म भाव में पहुंचा नहीं है वेदांत तो श्रवण हो गया मनन भी हो रहा है और किन्तु ये परिचिन्नता भाव नहीं जा रही माने मैंने भाव में नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए कुछ उपासना का विधान करती है उसका कर्तव्य बताती है वहां से वेदांत श्रवण हो चुका है किंतु हाँ। में भाव में पहुंच नहीं पाया ऐसी स्थिति में यदि हो तो क्या करें उसके लिए मान उत्तम अधिकारी को तो वेदांत सुनते ही कार्य हो जाता है किन्तु मध्यम अधिकारी होगा अधिकारी का कुछ वेद है तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं उत्तम मध्यम मंद तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं तो उत्तम अधिकारी के लिए तो वेदांत श्रवण पर्याप्त है उसी समय उसको चार वात भाव में पहुंच गया मध्यम अधिकारी के लिए कुछ उपाय और बताती हैं श्रवण मनन होने के पश्चात क्या करें? कहते हैं समाधिम समाधि विदधातीसा ऐसा श्रुति यह श्रुति है वृद्धात्म की श्रुति है ऐसा स्तुति ये श्रुति समाधिम विधधाती कहते समाधि की विधान करती है मान निधिध्यासन वेदांत के निदासन योगियों की समाधि दोनों चीज है समाधि का विधान करती क्या समाधि का विधान करती है stfikyos, उबरते उबरते शांतो दांत उपरतिक्षु उपरति स्थितिक्षु भूत आत्मनि समा भूत्वा आत्मनि एव आत्मा पश्येत ऐसा बोलते शांतो दांत उपरति स्थितिक्षु भूत आत्मनि एव आत्मा पशे ऐसा माने शांत हो मने मन को विचलित न करे शांत शब्द मन के लिए प्रयोग होता है दांत माने इंद्रियों को रोके बाह्य इंद्रियों को रोकने का नाम दांत दमन करना इंद्रियों को जैसे घोड़े चरमा रहे थे ना हरा हरा घास देख करके वैसे इंद्रिया चरमराती है इन पंच विषयों को देख करके ये इंद्रियों के चलने की सड़क आई है एक एक प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग सड़क आपके निकलने के अलग चक्षु पर निकल एक स्रोत्र का निकलना का अलग विषय भी अलग है उनके एक शब्द ही जान सकती है श्रोतियां बाकी कोई विषय को ज्ञान नहीं होगा इसको आंख देखने का ही काम करती है बोलने का काम का नहीं कर सकती सुनने का काम नहीं कर सकती सबका अलग अलग विषय तो शांत होता है शांत माने मन को नियंत्रण करे माना वेदांत श्रवण हो चुका है और सार्वत्म बाद में जा नहीं पाए साधन कर लिया वेदांत श्रवण ही साधन उसका था तो उस स्थिति में इसके मतलब यह है कि अपनी त्रुटियां देखें यह नहीं कि वेदांत झूठा है अब इतने साल पढ़ा कुछ नहीं ये गलत है अपनी कमजोरी की तरफ देखें वेदांत में गलत नहीं है गलत इधर ही है हम सही नहीं हो पाए मन आपका कुछ मांग करता होगा इंद्रियां विषयों की तरफ जाना चाहती होगी इसलिए वेदांत श्रवण ठीक काम नहीं कर पा रहा कुछ कमी है आपके पास तो शांत मन को शांत करे बुद्धि है, बुद्धि भी है आपके पास मन भागना चाहता है तो साथ में बुद्धि भी होती है उसको पकड़ने के लिए यह नहीं करना बुद्धि डांटती नहीं तो डांटना चाहिए उसको दान तो माने इंद्रिय दमन करें उपरता माने उपराम लेने संसार से वैराग्य धारण करें इसमें अनित्यादि दे दोष देखे तो वैराग्य उपराम शब्द करता विरक्ति वैराग्य और प्रतिक्षु प्रतीक्षा भी होनी चाहिए जीवन में सर्दी आए, गर्मी आए, आजकल बरसात रुकी है। प्रकृति का अनिवार्य है इस समय आप कितने भी तड़फड़ाएं चाहे कुछ भी करें बारिश रुकने वाली में बारिश होगी हो आप कहें कि क्यों होता है गाली दें साफ दें कुछ भी करें प्रकृति का कर्तव्य है आपको ही सहन करना पड़ेगा वो शहन नहीं करेगी कुछ दिन के बाद में ठंडी शुरू होगी यहां आप चाहे कितने भी गिड़गिड़ाएं चाहे कुछ भी करें आपकी चलेगी नहीं आपको प्रकृति के साथ में तालमेल करके चलना पड़ेगा ठंडी ने तो आना ही आना है अनिवार्य है उसमें आपको प्रितिक्षा सहन करनी पड़ेगी चाहे रो करके काटो चाहे हंस करके काटो शीतकाल तो काटना पड़ेगा उत्तरकाशी जाने वालों को प्रतिक्षा एक व्यक्ति आराम से निकाल देता है इतनी तड़फड़ाता नहीं है और एक तड़फड़ बासी ठंडी और क्या होगा क्या होना कुछ तुम्हारे क्या होना तुम क्या कर सकते हो उसके आज के दिनों में कोई बरसात को टालना चाहिए सारे देश विदेश के जितने भी यंत्र लगा दें बरसात नहीं रुकने वाली जितने यंत्र बने होंगे ऊपर वाली की सत्ता में इनकी कोई हक नहीं होता जैसे केंद्र के सत्ता जो होती है ना प्रांत सरकार कुछ नहीं कर सकती है यहां भी केंद्र के स्थान में इंदिरादी है शासन करने वाले ऊपर है ये तो प्रांतीय सरकार के स्थान में भूमंडल है यहां की व्यवस्था वहां से जुड़ी हुई है ऊपर से जुड़ी हुई व्यवस्था है केंद्र के स्थान में है सोरी इंदिरा देव तो ये प्रतिक्षा जीवन में होनी चाहिए एक व्यक्ति दो घंटे भोजन के कुछ देरी हो गई किसी कारण से एक व्यक्ति रोने लग जाता है तड़पड़ाता है भंडारी को गाली देगा अमुख करेगा सहन शक्ति है ना उसके पास किन्तु दूसरा व्यक्ति चुपचाप है भोजन मिलते समय दोनों को बराबर मिलेगा चिल्लाने वाले को उतना ही मिलना बिना चिल्लाए बैठने वाले को उतना ही मिलता है इस माने एक तितक्षु है वहां शांत बैठने की अभ्यास है दो घंटा देरी है कोई बात नहीं और एक दो घंटे के लिए भी सफर करने की उसके वो है ही नहीं प्रतिक्षा जीवन में चाहिए माने प्रितीक्षा माने खाना ही नहीं पीना ही नहीं ऐसी बात नहीं है मिल जाए ठीक है ना मिले तब भी ठीक है ऐसी स्थिति में होना चाहिए ऐसे जीवन होना चाहिए वो तितक्षु जीवन माना जाता है कभी न लेने वाला भी नहीं लेना भी है शरीर के लिए चल किंतु कभी कुछ अच्छा नहीं मिला खराब मिला या जैसा मिला जो मिला जब मिला उसमें एक संतोष वृत्ति को प्रतीक्षा दे जो भी परिस्थिति सामने है उसमें एक संतोष इसको कहते हैं तितिक्षा। तो श्रवण हो चुका है और आत्मज्ञान नहीं हो रहा है सार्वात्मक आपने जा नहीं पाया तो उसके लिए स्मृति विधान करती है समाधि का विधान मान एकाग्रता का विधान समाधि माने आप में श्रवण होने के बाद में आत्मज्ञान नहीं हो रहा है आप कह रहे हैं मैं दवाई खा रहा हूं रोग नहीं जा रहा है इसके मतलब आपने दवाई तो खाई रोग नहीं गया मैंने आपने पथ्य का सेवन नहीं किया दवाई लेने वालों को दो चीज का काम करना पड़ता है दवाई भी खानी होती है और इधर परहेज भी कुछ करना पड़ता है दवाई तो खा रहे हैं परहेज नहीं कर रहे हैं यह स्थिति अब दस्त लगा हुआ है डॉक्टर की दवाई भी चल रही है रोज खीर पी रहे हैं और दस्त रूपएगा क्या उसका अथवा दो लीटर दूध पीने लग जाए दवाई काम करेगी पथ्य के साथ पथ्य भी होना चाहिए वेदांत श्रवण आपने किया है माने में भाव उसी से होना है किंतु नहीं हो रहा है तो आपका पथ्य ठीक नहीं है आपके इंद्रिय कुछ कमजोर है विषयों में जा रहे होंगे मन कमजोर होगा जो विषय चिंतन करता होगा जिस कारण से वो दवाई काम नहीं करते तो अब परहेज करना पड़ेगा आपको थोड़ा श्रवण तो हो गया है जैसे दवाई के साथ में परहेज होता है बिना परहेज के दवाई काम नहीं करती। कितने भी दवाई खाए दस्त की बीमारी है खूब पकोड़ा खाता रहे और दो तो गोली खाते रहे दस तो जाने वाला है साथ में परहेज भी होता है डॉक्टर बोलते हैं खिचड़ी खाना ऐसे ऐसे नहीं खाना दो चीज देता है दो तरह की दवाई देता है डॉक्टर एक तो गोली देगा परहेज भी देता आपको बोलता है वैसे यहां भी आपके परहेज में कुछ कमी है वेदांत श्रवण के बाद भी सही दिशा में आप नहीं जा पाए सार्वाद में भाव नहीं हुआ तो आपके इंद्रिय कंट्रोल नहीं है कुछ ही बात तो इसलिए श्रुति बोलते है, उस अवस्था में शांतो दान्त उपरअ स्थितिक्षु समाहितो भूतवा आत्मनि एव आत्मा पश्चेत ये श्रुति बात के प्रत्येक वेदांत श्रवण के बाद की बात बोल रही है श्रुति हाँ। माने आपने पथित ठीक नहीं किया इंद्रिय के तरफ ध्यान नहीं दिया केवल वेदाम के सब करते रहे उस काल में स्मृति बोलते है परहेज बताते शांत तो हो जाओ मन को कंट्रोल करो दान तो माने इंद्रिय दमन तो करो और शांत हो ऊपर तो तबरते विषयों के तरफ से लो लोरा और तिथिक्षु समय के आधार पर जैसे सामने परिस्थिति आ जाए शांत शक्ति होना चाहिए सहन शक्ति का नाम तितिक्षा है परिस्थितियां तो जीवन में आनी आनी है। जीवन का एक कारण समझें चाहे जीवन ही परिस्थिति मय ही जीवन समझें परिस्थिति तो रहेगी आप कहीं भी रहेंगे प्रकार बदलेगा परिस्थिति मिलेगी चाहे मैदानी भाग में रहें चाहे पहाड़ों में रहें कहीं भी रहें परिस्थिति है परिस्थिति क्या निमित्त अलग अलग है यहां की परिस्थिति कुछ अलग है नीचे के कुछ अलग है निमित्त अलग होते हैं परिस्थिति सब जगह है, है। चाहे दिल्ली में रहने वाले राजधानी वो भी परिस्थिति के घेरे में ही है अमेरिका का राष्ट्रपति भी परिस्थिति के घेरे में है केंद्र भी परिस्थिति में है परिस्थिति सबके सामने सर्� है उनमें सहन करने की क्षमता को प्रतिक्षा बोलते हैं ये होना चाहिए जीवन समाहित मान एकाग्र होना चाहिए एक ही विषय सामने होना चाहिए आत्म विषय एकाग्र कभी यहां कभी वहां कभी वहां कोई तो विक्षेप अवस्था है एक ही विषय में टिकना एकाग्र बोलते एक ही आगे हो हमारा वो एकाग्र अग्रे एक व एकाग्र सामने क्या हो एक ही विषय हो कि बंदर के तरह कभी यहां कभी कभी घट कभी पट कभी पट ये विक्षेप अवस्था है समाही तो भूतवा आत्मनिव आत्मान पश्चिम कहा गिरफ्तार रहेंगे अपने में ही अपने को देखे अपने को देखने के कोई तीर्थातन में नहीं मिलना है कोई देश विशेष में जाए कहीं भी जाए अपना स्वरूप वहाँ नहीं मिलेगा बाहर यही मिलेंगे तत्त्व देवताओं की मूर्ति मिल सकती है मंदिरों में आकार प्रतिमा उनके जो प्रतिनिधि है प्रतिमाए मिल सकती है अपना स्वरूप नहीं मिलेगा अपना स्वरूप तो अपने पास ही बाहर क्या मिलेगा अगर अपना स्वरूप को चाहना है तो भीतर की तरफ अंतर्मुखी वृत्ति में करे एकाग्र हो जाए कुछ तो सार्वात्म में भाव में पहुंचेगा ये तो सार्वात्म में भाव में जाने के लिए साधन बताइए कहा ठीक सि आगे शुरू श्लोक आरूढ़ो विनाश करतुम न शक सहसा पिपंडई ये निर्विकल्य समाधि निश्चला आरूढ़ शक्तिरहमो विनाश कर्म न शक्य सहसा पंडित ये निर्कल्प्य स निश्चला अहमोह जो अहंकार है अहम भी दो प्रकार का होता है एक चढ़ता अहंकार एक ढलता अहंकार दो प्रकार का अहंकार होता है जैसे शरीर है ना एक वृद्धि अवस्था में एक सीमा तक बढ़ता है उसके बाद वही खुराक दो जो कुछ भी करो बढ़ेगा नहीं उल्टा हो जाता है घटना होता है वैसे अहंकार की भी स्थिति एक एक सीमा तक बढ़ता है उसके आगे फिर डाउन हो जाता है आरूढ़ शक्तरहो जिसकी आरूढ़ शक्ति है बढ़ती हुई शक्ति ऐसे जो अहंकार है जहाँ तक बड़ी बड़ी चढ़ी अवस्था में शक्ति जा रही है अहंकार की अहंकार की शक्ति बढ़ने क्या होता है हर तरह से हम विषयों में सफलता प्राप्त करते करते जाए तो अहंकार की पुष्टि होती जाती इधर संतान भी हो रहे हैं उधर धन भी आ रहा है ऐसा भी हो सम्मान भी मिल रहा है जहां जाए बाबा हो रही हो वो ज्यादा अहंकार होगा ही होगा हर तरह से अहंकार की पुष्टि हो रही उसकी आरूढ़ शक्ते रहमो आरूढ़ शक्ति वाला जो अहंकार बड़ी चढ़ी शक्ति वाला अहंकार का विनाश सहसा विनाश पंडित ही कर्तुम करतुम न शक्य आएक विनाश इसका नहीं कर सकते जो चढ़ता अहंकार होगा चढ़ती शक्ति वाला अहंकार का विनाश पंडित माने विवेकी व्यक्ति विवेकी को पंडित करते उसके द्वारा भी एकाएक उसका विनाश करना संभव नहीं थोड़ा धीरे धीरे कर सकेगा एकाएक नहीं होता जिसके शक्ति आरूढ़ है फलसाली बनी हुई बनी हुई फल दे रहा है और अहंकार उस अहंकार का विनाश सहसा मैने एकाएक एकाएक पंडित ही अपनी कर तुम न सक्य उसका विनाश पंडित माने विवेकी व्यक्ति के लिए भी एकाएक उसको विनाश करना संभव नहीं अहंकार इतना बड़ा चला हुआ होता है तो कहते हैं ये अहंकार आहं... की जो क्या होता है कैसा होता है कहते हैं ये निर्विकाल पाठ्य समाध इन्हें तान अनंतरानंत भवाई भाषण। कहते हैं जो निर्विकल्पक नाम के समाधि में रहने का जिनका स्वभाव बना हुआ है योगी पतंजलि योग के आधार पर समाधि दो प्रकार से होते हैं सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि समाधि की जो पूर्व अवस्था है उसको सविकल्पक समाधि बोलते हैं और ये गाढ़ अवस्था अंतिम अवस्था उसको निर्विकल्पक समाधि बोलते हैं माने सविकल्पक समाधि में त्रिपुटी का भान होता है बाकी इतना विक्षेप तो नहीं है हमारा मन इधर जाए उधर जाए उधर जाए ऐसा नहीं है एक विषय में टिका हुआ होता है अपना इष्ट जो होगा जो भी इष्ट होगा वो ध्येय पदार्थ होता है क्या होता है ध्येय पदार्थ इष्ट और ध्यान करता मैं ध्याता और ध्येय और मेरी ध्यान क्रिया ये तीन भाषते हैं बाकी कोई भाषता नहीं ये त्रिपुटी कहते हैं जिसको ध्याता ध्यान ध्येय तीन का ज्ञान माने उसको था मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे धेय पदार्थ राम है श्याम है शंकर हैं जो भी है सामने एक हैं शास्त्रीय पूर्ति उसी को ध्यान बोलेंगे अब दिन भर घट के चिंतन करेगा उसको ध्यान नहीं बोलते है एकाग्रता तो किया दिन भर घट में ही मन लगाया ध्यान नहीं बोलते राम श्याम आदि के आकार में डूबा तो कहते हैं ध्यान बोलते हैं पुरी दो पुरी दो तो नहीं है, है, है माने शां बुद्धि है।, है वहां हा? माने शुरू शुरू में तीन होकर के चलता है ध्यान ये शुरू की अवस्था प्रारंभिक अवस्था हा, विकल्प हाँ वही सविकल्प वही है ना निकल्प समाधि काल में तीन रूप दिखता है ध्याता, ध्यान ध्यान भेद ये सविकल्पक समाधि के भाई और निर्विकल्पक समाधि में क्या है आपकी वो समाधि बढ़ती गई मैंने एक रिसर्च से चल रहा है आपका एक में आपके केंद्रित कर दिया दृष्टिबिंदु को अन्य कोई भान नहीं है आपको एक शास्त्रीय जो मूर्ति है देव देवताओं की मूर्ति उसमें आपने कर दिया ध्यान सभी कल्पक ध्यान नहीं होता विशेष एक आकार में आकारित हो जाते हैं आप शास्त्रीय है मूर्ति होगी तो शुरू शुरू में तो मैं ध्यान करने वाला हूं और ये मेरी ध्यान क्रिया है और ये मेरा ध्यय है ये तीन करके भासता है यहां से आरम्भ होता है द्वैत से अद्वैत में जाना होता है एक एकाएक अद्वैत में नहीं पहुंचता शुरुआत में द्वैत से शुरू होता है हर कार्य ब्रह्म को चाहने वाला भी पहले द्वैत भाव से चलता है मैं एक चाहने वाला मुमुक्षु हूं मैं तो ब्रह्म नहीं हूं ना साधक हूं मैं कौन हूं साधक ब्रह्म साध्य है हो गया हाँ। तो चलते चलते आगे मैं ब्रह्म हूं बोलता है ऐसे ही वहां भी ध्याता ध्यान धेय या त्रिपुटी जब तक से उसको तो सभी कल्पक सविकल्पक समाजी गतिविधियों जो हम सीधवा जो बोलते हैं वहाँ पद तो क्या हंस शब्द का अर्थ ये होता है कि छीर वीर नीर खीर विवेकी को हंस कहते हैं वह हंस माने परमात्मा है ये तो परम हमी वो, तो वो तो परम पद में जाएगा ना पहले हम सब परमात्मा है परमात्मा को मैं जानना चाहता हूँ जानता हूं ऐसा बोलता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि त्रिपुटी त्रिपुटीवास और वही समाधि क्रिया ज्यादा उसमें तल्लीनता जब बढ़ जाती है विषय के तरफ तो इधर अपने आप खो जाता अपने आप खो गया तो ध्यान क्रिया भी खो जाती है उसमें तीव्रता आ जाने के कारण विषय ढेर विषय में जब तीव्रता प्रगाढ़ता बढ़ जाती है अपने आप को भूल जाता है ध्याता भूल गया ध्यान क्रिया भी भूल गया केवल एक ध्येय मात्र रह जाता है माने अंतिम अवस्था ऐसी होती है उसको कहते हैं निर्विकल्पक समाधि समाधि दो तो प्रकार की समाधि है ये कहा आरूढ़ सतेर अहमो विनाशः कर्तुम न शक्य सहसा भी एकाएक जो पंडित भी हो बड़े विवेकी व्यक्ति भी हो तो जो आरूढ़ शक्ति वाला जो अहंकार है जिसके शक्तियां सब मौजूद है ऐसे अहंकार का एकाएक विनाश नहीं कर सकते फिर कहते ये निर्विकल्पाख्य समाधि या अहंकार की स्थिति को बताते हैं ये जो निर्विकल्पक समाधि में निश्चल बैठे हुए लोग होते हैं योगी लोग निर्विकल्पक समाधि में बैठे वो भी तान उन योगियों को भी अनंतर अंत ही वासना कहते हैं उनके अंदर भी कुछ संस्कार देखे गए पूर्व अनंत जन्मों की जो वासना है अनंतर भवन पूर्व जन्मो के भवन के उत्पन्न होने वाले अनंत जन्म कि जो वासनाएं उनके अंदर भी देखी जाती है और वासना के कारण संस्कार अहंकार आ जाता है तो एकाएक एक इसको अहंकार को नाश करना किसी वस्कार कुछ समय लगेगा अहंकार नाश करने में उनके भी वासना फिर जगने के बाद में अहम कर जाते हैं वो जगने पर वही अहम आएगा उनमें उनमें अहम आएगा निर्विकल यही तो योगियों और वेदांत के में ये अंतर है वेदांति जो होगा ब्रह्माकार वृत्ति में जाएगा तो अहम को नाश करके जाएगा बाद में अहम नहीं होगा नहीं।, नहीं वो माने वो देहाकार बाद में हल्की फुलकी वृत्ति भी, भी बने तो ब्रह्माकार वृत्ति इसकी नष्ट नहीं होती है बनी रहती है तो वो अखण्ड ब्रह्माकार में होता है तो देह में अभिमान दुबारा करेगा इसको मिथ्या दृष्टि से देखा है उसने क्या देखा है योगी को मिथ्या दृष्टि से देखना होता नहीं है छोड़ करके जाता है फिर आता है तो फिर अहम हो जाता है उसका फिर शरीर में अहम होगा फिर दुखी होगा बाहर आने के बाद दुखी हो जाता है इसके बाद और क्या निर्विकल्प कुछ घंटे के लिए बैठेगा फिर आएगा जागरूक में आएगा ही वो तो अज्ञान का नाश हुआ उनके अज्ञान नाश से मोक्ष वो ही मानते हैं ना उनका मोक्ष है पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान हो जाए प्रकृति अलग है पुरुष अलग है ऐसा अज्ञान से मोक्ष मानते भेद ज्ञान से मोक्ष मानते हो उनके मोक्ष की प्रक्रिया है वो तो तो, तो, तो, तो आपको कुछ हो जाएगा। ना होता कुछ ना, ना होता माने प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान के लिए साधन करना है तो अंतिम वो साधन का फल होगा प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान प्रकृति अलग है पुरुष अलग है पुरुष जी ऐसा तो कहते एकाएक अहंकार का नाश करना संभव नहीं है बड़े बड़े योगियों को भी देखा जो निर्विकल्पक समाधि तक गए हैं वो भी जब जाते हैं तो फिर अहम देखा है वहां अनंत जन्म की जो वासना है उनको भी दबोचती है देखा एकाएक अहम एक नहीं जाएगा धीरे धीरे करना पड़ेगा ऐसा उपाय बताएंगे समय हो गया है